नोशो ठॉक काहे होत अधीर नंबर इलेवन न छे पूरा बाट तरे खिसवे घटिया कोट कटोले को पसंगा माहे करी चतुराई पूरा कब हो न तोले घर में वाके कुमती बनियान सब हिन को झक झोले लड़का वाका महाहरामी इमृत में विष घोले पाच तत् जामा पहरे ऐठा मुईठा डोले जन्म जन्म का है अपराधी कब हूँ साँच न बोले जल में बनिया थल में बनिया घट घट बनिया बोले पल टुके गुरु समर्थ साईं कपट गाठी जो खोले hmm. जहाँ कुमटी के बास है सुख सपने होना फोरी देत घर मोड़ तोर करी देखे आपुतमासा है कलकाल दिन रातल गावे करे जगत उपहस है निर्धन करे खाय बीनु मारे अक्षतन उपवासा है पलटूदास को मती है भोंड लोक पर लोक दोन है है कोई सखिया सयानी चले पन घटवा पानी सतगुरु घाट गहिर बड़ा सागर मार्ग है मोरी जानी ले जुरी सूरत सब दिके धेलन भर हो तजो कुल कानी बिहुर के भरे हल नहीं फूटे शोधन प्रेम दी वाणी है कोई सखिया सयानी चांद सूरज दो आ चल सो है बै सरलट अरुझानी चाल चले जस मैं घर हाथी आठ पहर मस है कोई सखिया पलटु दास झमकी लोकलाज नामानी पलटूदास झमकी भरी आनी लोकलाज ना मानी है कोई सखिया आ सयाणी मन बनिया बांध छोड़े पलटू ने बार बार मन को बनिया कहा है और कहा है कि मन का यह बनिया अपनी आदत नहीं छोड़ता क्यों मन को बनिया कहा है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 बस इनको तोल के दे दिए यह जो पर्ची लाए कि किसको कितना पसेरी चावल चाहिए किसको कितना पसेरी गेहूं चाहिए उतना तोल के दे देना और इनकी चिट्ठियां रखते जाना तुझे चिंता भी नहीं कोई ना कम देना है ना ज्यादा न पैसा लेना है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 पंजाबी में शब्द है तेरा। बस वो तेरा में उपद्रव हो गए। आठ नौ दस ग्यारह बारह तक सब ठीक रहा और जब तेरा आया बस ईश्वर की याद आ गई उसकी याद आ गई तेरा शब्द और बस नानक ने सुदबुद्ध खो दी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 उन क्षणों में नानक की आभा ऐसी मालूम हो रही थी बल ऐसा मालूम हो रहा था न कोई थकान थी दिन भर तोलते रहे एक अपूर्व ऊर्जा थी एक अद्भुत नृत्य था सूबेदार भी खड़ा रह गया ये तेरा की धुन प्रार्थना बन गई थी ये मंत्र था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 आखिर हर चीज की सीमा है और समझ कि कभी कभी बिजली तुम में भी कोंंधती है क्योंकि समझ तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है लाख आत्तों में दब जाओ लेकिन कहीं कहीं समझ फूट पड़ती उसका झरना टूट पड़ता है कहीं मौके पाके समझ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 भिकमंगे ही लोग जीते हैं भिकमंगे ही लोग मरते हैं जब तक वासना है तब तक भिकमंगापन वासना का दूसरा नाम ही है। और वासना से मुक्त हो जाने का नाम ही मालकियत इसलिए हमने सन्यासियों को स्वामी कहा है मालिक हमने सन्यासियों को सम्राट कहा है सहनशाह कहा है स्वामी राम ने एक किताब लिखी उस किताब को नाम दिया बादशाह राम के छह हुक्म नामे किसी ने पूछा कि आप और अपने को बादशाह मानते आपके पास कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं रामतीर्थ ने कहा इसीलिए क्योंकि मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं मेरी सारी जरूरतें गई मेरा भिकमंगापन गया जरूरतों के साथ ही मेरा भिकमंगापन चला गया अब मैं मालिक हूं यह सब चांद तारे मेरे ये सारा अस्तित्व मेरा है मैंने एक आंगन क्या छोड़ा सारा आकाश मेरा हो गया लेकिन मन बहुत से तर्क देगा अगर तुम मन से हटना चाहोगे जगना चाहोगे तो आसान मत समझना काम को मन बहुत तर्क देगा और तर्क ऐसे की भाजाय तर्क ऐसे की जज जाए मन तर्क में बहुत निष्णात है आत्मा के पास तो कोई तर्क नहीं आत्मा तो अतर्क वहां तो केवल दीवाने ही प्रवेश कर पाते हैं जो तर्क इत्यादि को छोड़कर जाते हैं। वहां तो मस्तों की दुनिया है वह तो अलमस्तों का लोक है वह तो पियकड़ों के लिए ही द्वार खुलता है मन बिल्कुल तार्किक है हर चीज का उत्तर है मन के पास और उत्तर से तुम बैठ जाते हो तृप्त हो हालांकि उत्तर से कुछ होता नहीं मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन नाई की दुकान पर पहुंचा और नाई से बोला भाई जरा जल्दी में हूं जरा फ्रंटियर मेल की स्पीड से दाढ़ी बना दो नाई दाढ़ी बनाने लगा दाढ़ी बनाते बनाते उसने कई जगह के बाल छोड़ दिए जल्दबाजी जो थी मुल्ला ने बड़ी नाराजगी से कहा कि यह क्या बेहूदगी तुमने ये क्यों किया ये बाल क्यों छोड़ दिए जगह जगह नाई बोला भाईजान फ्रंटियर मेल छोटे छोटे स्टेशनों पे कभी नहीं रोका बात तो ठीक है नाई की बात में है तो तर्क मुल्ला को फिर कुछ सूझा नहीं बोलते जब फ्रां मेल की रफ्तार से बनेंगे बाल तो जगह जगह छोटे स्टेशन तो छूट ही जाएंगे मन तर्क दे देता है और तुम्हें चुप कर देता है मन जानता है कैसे तुम्हें चुप करे तुम अगर कहो कि धन व्यर्थ है तो मन कहता है तो सारी दुनिया पागल है ये करोड़ों करोड़ों लोग जो धन के लिए जा रहे हैं पागल है। ये तुम्हारा एक महावीर एक बुद्ध एक मोहम्मद इनकी गिनती क्या है होंगे प्यारे लोग उनकी बातें होंगी मधुर उनके गीत होंगे सुंदर उनके पास होगा व्यक्तित्व सम्मोहक कि उनके पास जो लोग आए होंगे सम्मोहित हो गए होंगे लेकिन क्या सारी दुनिया पागल है और फिर ये तो देखो कौन उनकी मानता है जो उनकी पूजा करते हैं वो भी उनकी कहां मानते कोई उनके नहीं मानता पूजा करने वाले भी कहां मानते पूजा भी वे इसलिए करते हैं कि हे भैया क्षमा करो ये पूजा लो मगर हमारा पीछा छोड़ो पूजा एक तरह की रुस्बत हमें सताओ मत हमें ज्यादा जगाओ मत हम अभी मधुर सपने देख रहे हैं तुम बीच बीच में हमारे सपनों में आओ मत तुम ना हक सोरगुल ना मचाओ यहां तुम जंगल पहाड़ पर अपना ध्यान करो और आएंगे हम कभी कभी तुम्हारे चरण छू जाएंगे दो फूल चढ़ा जाएंगे बस इतना हमारा तुमसे नाता होगा अगर संख्या से तय होता हो सत्य तो महावीर बुद्ध और कृष्ण सब गलत हैं। संख्या तो तुम्हारी करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग कैसे गलत हो सकते हैं और लोकतंत्र ने और एक लोगों को भ्रांति दे दी कि जहां भीड़ है, जहां अधिक लोगों के हाथ वहां सत्य है मन कहता है जब इतने लोग धन इकट्ठा करने में लगे हैं तो पागल नहीं हो सकते ज्यादा संभावना तो यही है कि महावीर और बुद्ध पागल रहे हो और गणित ठीक मालूम पड़ता है तर्क उचित मालूम पड़ता है तर्क में भ्रांति नहीं दिखाई पड़ती और मन कहता है कि तुम प्रभावित हो गए यह ठीक है लेकिन प्रभावित होने से कुछ नहीं होता प्रभावित तो लोग फूल से हो जाते एक कमल का फूल देखते तो क्या तुम कमल का फूल होने की कोशिश करने लगते हो प्रभावित तो लोग चांद तारों से हो जाते तो क्या चांद तारे बनने की कोशिश करने लगते ये प्यारे लोग रहे चलो इतना स्वीकार इनको देख के इन जैसा होने का मन तुम में होता है ये भी स्वीकार मगर इन जैसे बनने की झंझट में मत पड़ जाना नहीं तो मुश्किल में डालोगे अपने को और जीवन के गणित के विपरीत चले जाओगे इसलिए लोगों ने बड़ी होशियारी कर ली वो भी मन बनिया की ही तरकीब मन बनिया जब बुद्ध और महावीर जिंदा होते हैं तो उनके विपरीत होता है विरोध में होता है हर तरह से उनकी निंदा करता है और जब वे मर जाते हैं तो यही मन बनिया उनकी पूजा करता है जब जिंदा होते हैं तो यह मन बनिया डरता है कि कहीं उनका प्रभाव मुझे खींच ही ना ले आत्मा की तरफ कहीं परिधि से केंद्र की तरफ मैं चल ही ना पड़ूं, कहीं उनकी वाणी कहीं उनकी गरिमा कहीं उनके व्यक्तित्व का बल कहीं उनके चुंबकीय आकर्षण मुझे संसार से छुड़ा ही ना दे इस भय से बचने के लिए उनकी निंदा करता है गालियां देता है अपने और उनके बीच जितना फासला बना सकता है उसको बनाने की कोशिश करता है ये गालियां निंदा ये पत्थर ये सूलियां अपने और उनके बीच फासला पहाड़ खड़े करने के उपाय हैं और कुछ भी नहीं खूब निंदा करके अपने को समझा रहा है कि प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं ऐसे आदमियों से कोई प्रभावित होता है खूब निंदा करके मन ये कह रहा है कि जाना ही मत ऐसे लोगों के पास मैंने सुना है महावीर के समय की एक प्यारी घटना है एक बड़ा चोर था श्रावस्ती में महावीर श्रावस्ती आए थे उस चोर को सबसे ज्यादा भय महावीर से था पुलिस वालों से नहीं पुलिस वाले क्या करेंगे चोर चोर मौसेरे भाई कुछ सरकारी चोर हैं कुछ गैर सरकारी चोर हैं बस इतना फर्क पुलिस वाले क्या करेंगे उसे सम्राट से भी भय नहीं था क्योंकि सम्राट यानी बड़े चोर वो अपनी ही पंथी में खड़े हुए जरा आगे लोग हैं उन्होंने भी छीना झपटी की जबरदस्ती की डकैती डाली लूटा है उनकी लूट जरा बड़ी है कि दिखाई नहीं पड़ती इतिहास में तुम जिनकी कहानियां पढ़ते हो वो लुटेरे हैं चंगेज खान और नादिर शाह और अकबर और सिकंदर ये सब लुटेरे लेकिन इतने बड़े लुटेरे हैं कि तुम्हारी समझ में नहीं आता और ये बड़े लुटेरे छोटे लुटेरों के खिलाफ हैं छोटे लुटेरे इनसे डरते नहीं वो जानते हैं कि बड़े लुटेरे छोटे लुटेरे हैं हम सब एक ही दुनिया के हिस्से उसे डर नहीं था किसी से सच तो यह है कि सम्राट उससे डरता था क्योंकि वह बड़ा कुशल चोर था जब महावीर का गांव में आगमन हुआ तो उसने अपने बेटे को बुला के कहा कि एक बात ध्यान रखना इस महावीर से बचना इस तरह के लोग हमेशा हमारे धंधे के खिलाफ रहे इस तरह के लोग हमारे जानी दुश्मन सुनने भी मत जाना अगर महावीर किसी रास्ते से गुजरते हो उस रास्ते से मत गुजरना अगर अचानक महावीर रास्ते पे मिल जाए तो आसपास की गली कूची में निकल भागना अगर महावीर कहीं प्रवचन देते हो अपनी कान में उंगलियां डाल के घर की तरफ भाग खड़े होना सुन नहीं मत बाप ने समझाया तो बेटे ने ऐसा ही किया महावीर से बचता रहा लेकिन जब तुम किसी से बचोगे तो एक आकर्षण भी पैदा होता है कि बात क्या है बाप सम्राट से नहीं डरता बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों से नहीं डरता सेनापतियों से नहीं डरता तलवारों बंदूकों से नहीं डरता जेल जंजीरों से नहीं डरता ये नंग महावीर से क्यों डरता इसमें बात क्या है तो कभी कभी खिंचा चला जाता था मगर फिर बाप की आज्ञा भी माननी थी देखने का मन भी होता तो आंख के कोरों से देखता था एक दिन गुजर रहा था रास्ते से धीरे धीरे गुजर रहा था क्योंकि महावीर बोल रहे थे सोचा कि चलो एक आ शब्द कान में पड़ जाए है, है क्या मामला क्या बोलते हैं जिससे बाप इतना डरा हुआ है तो जरा धीरे धीरे चला एक ही शब्द उसके कान कुछ ही शब्द उसके कान में पड़े और उसी रात वो पकड़ा गया चोरी करते वक्त लड़का पकड़ा गया है तो सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ है सुने का इससे इसके बाप का भी राज खुलवा लेंगे बाप तो काइया है सिद्धस्थ लड़का भी सिखड़ इससे बाप के भी राज खुलवा लेंगे मगर कैसे खुलवाना तो उसके वजीरों ने एक बड़ा इंजाम किया उसे खूब शराब पिलाई उसे इतनी शराब पिलाई कि वह बिल्कुल बेहोश होकर गिर पड़ा और जब वो बेहोशों के गिर पड़ा तो महल का जो सबसे सुंदर कक्ष था सम्राट का जो सिर्फ दिखाने के काम में लाया जाता था कोई उसका उपयोग नहीं करता था मेहमान आते थे उनको दिखाया जाता था सोना ही सोना था चांदी की दीवालें थी हीरे जवारात जड़े थे पलंग सोने का था हीरे जवहरात जगमग हो रहे थे सुंदर से सुंदर कालीन थे कीमती से कीमती फानूस थे ऐसा लगता था जैसे इस लोक का न हो परलोक का हो स्वर्ग का जैसा वर्णन है वैसा था उस बेहोश युवक को उस पलंग पर जाके सुला दिया और सुंदरतम स्त्रियां जो महल में थी उन सब को परियों जैसे वस्त्र पहनाया जैसे वे अप्सराएं हों और उन सबको उसकी सेवा में रत कर दिया है उनसे का जब इसे होश आए तो ये पूछेगा कि मैं कहा स्वभाव था एकदम चौंकेगा इसने कभी ऐसा तो देखा नहीं होगा महल और इतनी सुंदर स्त्रियां भी नहीं देखी होंगी ये पूछेगा मैं कहां हूं तो कहना कि तुम स्वर्ग और नर्क के मध्य में हो और यहां से तय होगा कि अब तुम्हें स्वर्ग ले आए जाए या नर्क तुम अपने सारे पापों का अगर प्राश्चित कर लो तो तुम स्वर्ग जाओगे उसके सारे पापों का प्राश्चित करवाने का यह आयोजन था था तो चोर का बेटा ही तभी उसे महावीर का वचन याद आया जब उसे होश आया उसने पूछा मैं कहा हूं उन अपसराओं जैसी स्त्रियों ने कहा कि तुम ठीक मध्यलोक में हो अब और यहीं से निर्णय होना चौराहे पर हो स्वर्ग या नर सब तुम पर निर्भर है अगर पश्चाताप कर लोगे अपने सारे पाप खोल के कह दोगे खुली किताब की तरह तो स्वर्ग जाओगे अगर छिपाओगे तो नरक में सड़ोगे वो कहने ही जा रहा था अपने पापों का प्राश्चित करने क्योंकि बात साफ लग रही थी कि कहीं चौराहे पर स्वर्ग के बहुत करीब ज्यादा दूर नहीं तभी उसे महावीर का वचन याद आया जो उसने आज ही सुबह सुना था महावीर अपने भिक्षुओं को कह रहे थे कि स्वर्ग में देवताओं की छाया नहीं बनती यह एक केवल प्रतीक है और महत्वपूर्ण प्रतीक है छाया तो ठोस चीज की बनती शरीर की बनती है, आत्मा की नहीं बन सकती अगर बिल्कुल शुद्ध दर्पण कांच हो शुद्ध कांच हो पारदर्शी तो उसकी छाया नहीं बनेगी या बनेगी भी तो बहुत झीनी झीनी बनेगी है वह भी पदार्थ लेकिन पारदर्शी होगा तो छाया नहीं बनेगी आत्मा तो पदार्थ नहीं चेतना है आत्मा की कोई छाया नहीं बन सकती देह तो यही छूट जाती परलोक में तो सिर्फ आत्मा होती आत्मा की कैसी छाया ये महावीर समझा रहे थे कि आत्मा की छाया नहीं बनती बस इतना ही उसने सुना था चोर तो था ही तत्न उसने गौर से देखा कि ये जो अफसराए इनकी छाया बन रही है नहीं सबकी छाया बन रही थी समझ गया कि कोई चालबाजी पापों का प्राश्चित तो एक तरफ छोड़ा अपने पुण्यों की कथा कहने लगा कि मैंने क्या क्या पुण्य किए और मैंने नहीं मेरे बाप ने भी क्या क्या पुण्य किए है? वजीर हैरान हुए सम्राट हैरान हुआ कि हमारी आयोजना व्यर्थ हो गई उससे पूछा कि तू सच सच पता हमारी सारी आयोजना कैसे व्यर्थ हो गई उसने कहा इतना मैं जरूर कहूंगा कि सारी आयोजना व्यर्थ हो गई क्योंकि महावीर का एक वचन मेरे कान में पड़ गया और अब मैं सीधा वहीं जा रहा हूं यहां से छूटा कि सीधा वहीं जा रहा हूं अब पिता की नहीं सुनूंगा जिसके एक वचन ने बचा लिया काश में उसकी पूरी वाणी समझ लू और जिसका वचन बचा सकता है वाणी बचा सकती काश मैं उसके व्यक्तित्व को समझ लू तो शायद मेरा उद्धार हो जाए और मैं तुम्हें भी निमंत्रित करता हूं कि आओ क्योंकि हैं तो हम सब मोसेरे भाई भाई मैं भी चोर तुम भी चोर हम छोटे चोर तुम बड़े चोर पाप हमारे हैं पाप तुम्हारे हमारे छोटे तुम्हारे बड़े मैं तुमसे भी कहता हूं कि आओ जिसके एक वचन ने नौका बन के मुझे आज बचाया है वो तुम्हें भी बचा सकता है और कहानी कहती कि सम्राट भी महावीर को सुनने गया दीक्षित हुआ वह चोर भी दीक्षित हुआ फिर उसके पीछे उसका पिता भी दीक्षित हुआ मन सुनने नहीं देगा मन बचाता है मन कहता है ऐसी बात ही मत सुनना जो मन के पार ले जाने वाली हो और मन समझता है कि बड़ा चतुर है मन चतुर नहीं यह चतुराई मूढ़ता का आवरण मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा उससे पूछ रहा था पापा मुझे स्कूल के नाटक में मूर्ख का पार्ट करना है इसके लिए मैं क्या तैयारी करूं मुल्ला नसरुद्दीन बोला बेटा कुछ भी नहीं कुछ तैयारी की जरूरत नहीं जैसे हो ऐसे ही स्टेज पे चले जाना मूर्ख तो मनुष्य है ही एक ईसाई पादरी समझा रहा था अपने अनुयायियों को कि जब तुम लोगों को समझाओ और जब तुम स्वर्ग का वर्णन करो तो तुम्हारे चेहरे पर एकदम प्रफुल्लता आ जानी चाहिए एकदम मुस्कुराहट फैल जानी चाहिए तुम्हारा चेहरा एकदम देदप्यमान हो जाना चाहिए तभी लोग समझेंगे कि स्वर्ग क्या स्वर्ग शब्द ही और तुम्हें आह्लाधित कर देना चाहिए हाथ उठाना आंख ऊपर की तरफ उठाना आकाश की तरफ देखना एकदम क्षण भर को ठहरे खड़े रह जाने किसी एक शिष्य ने खड़े होकर पूछा कि ठीक है स्वर्ग को तो ऐसे समझा देंगे और नर्क को तो उस पादरी का नर्क को समझाने की कोई जरूरत नहीं तुम जैसे हो बस ऐसे ही खड़े रहना तुम्हें देख के नरक का पता चल जाएगा आदमी मूढ़ है उसे देख के ही मूढ़ता पता चल रही है उसके दुख उसकी मूर्ता का प्रमाण है आदमी नरक है उसकी आंखों में झांको अंधेरा ही अंधेरा अमावस का अंधेरा उसके प्राणों में झांको एक दिया भी नहीं जलता उसके जीवन में देखो कहीं कोई सुगंध नहीं और यह सब कैसे हुआ है किसके द्वारा हुआ है कौन मनुष्य को इस दशा में पहुंचा गया कोई और नहीं मन बनिया बांध न छोड़े पूरा बांट तरह खिसका गए पूरा बांट तुम्हारे पास भी है जैसे बनिया के पास ऐसा नहीं कि बनिया के पास पूरा बांट नहीं होता उसके पास भी पूरा बांट है जब कोई चीज खरीदता है तो पूरे बांट से खरीदता है सच तो है उसके पास पूरे से भी बड़ा बांट है वह जब दूसरे से खरीदता है तो उससे खरीदता है और उसके पास घटिया बांट भी जब वो बेचता है तो घटिया बांट से बेचता है पूरा बांट तरह खिसकावे घटिया को टकटोले वो अपनी गद्दी के नीचे दोनों तरह के बांट रखे रहता है जब बेचना है तो घटिया को टटोलता है और जब खरीदना है तो पूरे को टटोलता है जब दूसरे को लूटना है तब उसके पास एक तरह के बांट है और जब बेचना है तब भी वो लूट रहा है तब उसके पास दूसरे तरह की बांट है। तो मन की दूसरी बात पलटू कह रहे हैं कि मन के पास दो तरह के बांट है। मन हमेशा दो तरह के मूल्य मान के चलता है अपने लिए और दूसरों के लिए और मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा अपने बाप से पूछ रहा था कि अगर कोई मुसलमान हिंदू हो जाए तो उसे क्या कहोगे तो मुला ने कहा गद्दार भ्रष्ट पापी काफिर और उसके बेटे ने पूछा पापा और कोई हिंदू अगर मुसलमान हो जाए तो उसने कहा बुद्धिमान समझदार प्रतिभाशाली सोच विचारशील सम्मान योग पुण्य धर्म बहिस्त उसकी है हिंदू मुसलमान हो जाए तो एक बाट मुसलमान हिंदू हो जाए तो दूसरा बाट जैन हिंदू हो जाए तो भ्रष्ट और हिंदू अगर जैन हो जाए तो महात्मा मन हमेशा दोहरे बांट रखे हुए हर चीज के संबंध दोहरे मूल्यांकन तुम्हारी पार्टी से कोई दूसरी पार्टी में चला जाए दल बदलू धोखेबाज और दूसरी पार्टी तुम्हारी पार्टी में आ जाए तो इसको होश आया समझ आई बुद्धि लौटी नासमझी छूठी और यह हम रोज करते हैं हम दूसरों को एक ढंग से तौलते हैं अपने को और ढंग से तोलते अगर दूसरा बेईमानी करे तो बेईमान अगर हम बेईमानी करें तो बेईमानी नहीं क्या करें सारी दुनिया बेईमान है करना ही पड़ती जीवन की व्यवस्था है अगर हम झूठ बोलें तो वो सिर्फ व्यवहारिक है और दूसरा अगर झूठ बोले तो उसको हम व्यवहारिक नहीं कहते वो पाप कर रहा है नरक में सड़ेगा हम अगर झूठ बोलें तो वो तो यूं ही बात बात में बोल दिया था और दूसरा अगर झूठ बोले तो वो झूठा है उसका झूठ बोलना उसके पूरे व्यक्तित्व को झूठ कर देता है हमारा झूठ बोलना सिर्फ गपशप थी अगर मन से बचना हो तो ये दोहरे बांट छोड़ने होंगे और ये दोहरे बांट हम सब जगह उपयोग करते हर जगह उपयोग करते पूरा बांट तरह खिसकावे घटिया को टकटोले और जब तक तुम पूरे बांट को नहीं जीवन में लाओगे और घटिया से ही काम चलाते रहोगे घटिया रहोगे पूरा बांट प्रतीक है परमात्मा का जो पूरा है मन तो हमेशा अधूरा है कभी पूरा नहीं घटिया बांट है और तुम सारी चीजें मन से ही तोल रहे हो संसार को परमात्मा से तोलो मन से नहीं सरमा संसार को परमात्मा की आंख से देखो मन की आंख से नहीं मन की आंख से देखोगे तो अपना पराया और परमात्मा की आंख से देखोगे तो ना कुछ अपना है ना कुछ पराया मन की आंख से देखोगे तो सारी चीजें मन के रंग में रंग जाएंगी मन की बेईमानी मन की धोखाधड़ी चीजों पर आरोपित हो जाएगी परमात्मा की साक्षी की आंख से देखोगे चीजें स्वच्छ और निर्मल होकर प्रकट होंगी जैसी हैं वैसी प्रगट होंगी पूरा बांट तरह खिसकावे घटिया को टकटोले पसंगा माहे करे चतुराई पूरा कभून तोले तुमने मन से कभी पूरा नहीं तोला लोग अपनों को भी धोखा दे जाते लोगों को मौका लगे तो खुद को भी धोखा दे जाते औरों की तो बात ही छोड़ दो पसंगा मारते रहते जिस तरह भी बने कम तोलते रहते पसंगा है करे चतुराई और सोचते हैं कि बहुत चतुराई कर रहे हैं बड़ी बुद्धिमानी से जी रहे हैं। यहां जिससे पूछो वही सोचता है कि बुद्धिमानी से जी रहा है जीने की कला उसे आती न केवल खुद वैसे जीना चाहता है अपने बच्चों को भी चाहता है वो भी वैसे ही जिए उनको भी वही शिक्षा दे जाता है पूरा कभव न तोले तुमने जीवन को कभी पूर्णता की दृष्टि से नहीं देखा अपूर्ण मन को देखते हो इसलिए तुम्हें सब अपूर्ण दिखाई पड़ता है पूर्ण दृष्टि से देखोगे तो सब पूर्ण दिखेगा और जिसको सब पूर्ण दिखेगा कहां अतृप्ति कहां पीड़ा कहां दुख कहां नरक? के पहले तुम मुझे कितने कीमती उपहार देते थे वस्त्र भेंट देते थे और कितने मीठे मीठे पत्र लिखते थे अब तुम ऐसा क्यों नहीं करते चंदुलाल गुलाबों तुम वाकई कितनी भोली हो चंदुलाल ने जवाब दिया क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि कोई मछुआ मछली पकड़ने के बाद उसे आटा खिलाता है? पत्नी ने कहा तो क्या तुम मुझे मछली समझते हो खुद को मछुआ समझते हो चंदूलाल ने कहा नहीं नहीं तुम्हें तो मछली नहीं समझता और ना ही मैं मछुआ हूं मैं मारवाड़ी हूं <laughs> लेकिन हमारे जीवन को देखने के ढंग यही है मछली और मछुए के एक दूसरे को फांसने की चेष्टा चल रही है एक दूसरे के शोषण की चेष्टा चल रही है और जब तक तुम दूसरे के शोषण में संलग्न हो कैसे देख पाओगे उसमें परमात्मा को और परमात्मा को देख लोगे तो शोषण कैसे कर पाओगे फिर तो सेवा ही कर सकोगे घर में बाके कुमति बनियायन सभी को झगझोले, कुमति को पलटू ने कहा कि वो बनियाए नहीं मन तो है बनिया और भीतर बैठी है कुमति सुमति और कुमती का भेद समझ लो सुमति कहते हैं उस मती को जो सत्य की तरफ ले जाए और कुमती कहते हैं उस मती को जो असत्य की तरफ ले जाए कुमती बहिर्गामी होती और सुमति अंतरगामी। कुमति वस्तुओं में रस लेती है और सुमति स्वयं में कुमति सांसारिक होती सुमति आध्यात्मिक मन अगर बनिया है तो कुमति बनियाएन कुमति से उसका विवाह हुआ है तुम जरा सोचना खोजना तुम्हारा चित्त सदा बाहर की तरफ दौड़ रहा है या नहीं जब भी सोचते हो तभी बाहर के सोच में पड़े रहते हो रात सपने भी बाहर के देखते हो तुम्हारा चित्त सदा ही बाहर की तरफ जा रहा है अपने घर कब आओगे अपने घर कैसे आओगे अपने घर से तो दूर निकलते जाते हो और दूर और दूर घर तो तुम बहुत पीछे छोड़ आए हो घर को पाना हो तो अपने स्रोत की तरफ चलना पड़ेगा घर को पाना हो तो गंगा को गंगोत्री की तरफ बहना पड़ेगा और गंगा भागी जा रही गंगोत्री से दूर स्वरूप से हम दूर भागे जा रहे हैं स्वरूप में जो ले जाए वह सुमति मगर हम अपनी कुमति के लिए काफी सुरक्षा करते हम कहते हैं यह जरूरी है नहीं तो संसार में टिकेंगे कैसे टिकके भी क्या होगा और टिकोगे कितनी देर टिक भी लिए थोड़ी देर तो भी पैर उखड़ जाने मगर बड़ी चतुराई मानती है कुमथी आदमी गड्ढे खोदता है औरों के लिए उसे पता नहीं कि उन्हीं गड्ढों में खुद गिरेगा आदमी कांटे बोता है औरों के लिए उसे पता नहीं कि इन्हीं कांटों में खुद उलझेगा क्योंकि तुम जो देते हो जगत को वही तुम पर लौट आता है तुम गालियां देते हो तो गालियां लौट आती हैं हजार गुना होकर तुम फूल बांटोगे तो फूल लौट आएंगे हजार गुना होकर मगर फूल तो बांटोगे कैसे फूल तुम्हारे भीतर अभी पैदा नहीं हुए भीतर तो कांटे ही कांटे उग रहे लोग कैक्टस हो गए कांटे ही कांटे और तुम उन कांटों को खूब पानी दे रहे हो मुल्ला नसुद्दीन ने अपनी बीबी के जन्मदिन पर उसे एक चप्पल लाकर भेंट दी सिर्फ एक चप्पल बाएं पैर की बीबी बहुत नाराज हुई क्या तुम मुझे पागल समझते हो जो सिर्फ एक पैर की चप्पल लाकर दे दी इससे भला होता तुम कुछ ना देते क्यों मेरी बेजती करते हो न सुदीन कैसी बात करती हो गुलजान मुल्ला बोला क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दो चप्पल देकर तुम्हारी दोगुनी बेजती करूं अगर एक चप्पल से बेज्जती होती तो दो चप्पल से दोगुनी हो जाएगी गणित तो ठीक हिसाब तो ठीक हिसाब में तो कोई चूक नहीं मगर बुनियाद ही गलत है आधार ही गलत है तर्क के हम बड़े भवन खड़े कर लेते बिना यह सोचे कि रेत पर खड़े कर रहे हैं तर्क बहुत कुशल है लेकिन प्रतिभावान नहीं घर में बाके कुमति बनियाइन सभी को झगझोले और वो कुमती है कि सबसे झगड़ती रहती झगड़ा मन का स्वभाव है तुम देखते हो मन हमेशा झगड़ने को आतुर, नहीं झगड़ते हो तो उसका कारण ये नहीं होता कि तुम नहीं झगड़ना चाहते हो नहीं झगड़ते हो तो इसलिए कि सामने जो है उससे झगड़ना खतरे से खाली नहीं लोग कमजोर से झगड़ना चाहते हैं जहां जीत पक्की हो ताकतवर के सामने पूछ हिलाने लगते कमजोर के सामने भौंकने लगते दफ्तर में अगर तुम्हारा मालिक उल्टा सीधा बोलता है तो भी तुम जी हजूर जी हजूर कहते रहते हो मगर आग जल रही है भीतर उस आंख को तुम कहीं ना कहीं निकालोगे हो सकता है घरा के अपनी पत्नी पे निकालो हालांकि पत्नी का कोई कसूर ना होगा पत्नी से आज तुम पे ना निकाल सके क्योंकि तुम पति हो पति यानी परमात्मा अपने बच्चे पे निकालेगी बच्चा मां पे नहीं निकाल सकता अपनी गुड़िया की टांग तोड़ देगा और ऐसे सरकता जाता क्रोध और फैलता जाता जहर सभी को झगझोले ये जो कुमती है ये बुरी तरह झकझोर थी और सभी सब को सबको एक की कुमती न मालूम कितने झंझावात पैदा करती कहानी है कि अकबर एक दिन गुस्से में आ गया कुछ बीरबल ने ऐसी बात कह दी कही तो थी मजाक में ही लेकिन मजाक जरा गहरा हो गया कि अकबर ने आओ देखा ना ताओ एक चांटा बीरबल को रसीद कर दिया बीरबल भी कोई चुप रह जाने वाला तो था नहीं लेकिन अकबर को चांटना मानना तो महंगी बात हो जाए सो उसने पास में खड़े एक दरबारी को और भी करारा चांटा मार दिया दरबारी तो बहुत चौंका उसने कहा ये कैसा न्याय है अकबर ने तुम्हें मारा है? तुम मुझे क्यों मारते हो बीरबल ने कहा तू क्यों फिक्र करता है अरे और किसी को तू मार चलने दे कभी ना कभी अकबर के पास पहुंच जाएगा देता चल आगे बढ़ाओ रोकने की जरूरत नहीं पहुंच जाएगा अकबर तक घबराओ मत दुनिया गोल है और हर चीज पहुंच जाती है शायद आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों कर्म का सारा सिद्धांत इतना ही है कि हर चीज एक दिन तुम पर लौट आएगी सोच समझ के देना लड़का वाका महा हरामी मन की पत्नी है कुमति बहिरगामी यात्रा लड़का कौन है तर्क है उसका पुत्र और तर्क तुम्हारे जीवन को गलत सुझाव देता रहता है गलत दिशाएं देता रहता है गलत इशारे देता रहता है ठीक इशारे प्रेम से मिलते हैं गलत इशारे तर्क से मिलते हैं ठीक राह प्रीति की राह है गलत राह तर्क की राह है लेकिन सभी लोग तर्क को पकड़े बैठे तर्क सिखाया जाता है स्कूल में कॉलेज में विश्वविद्यालय में ये सारा समाज तर्क पर जीता है प्रेम झुठलाया जाता है प्रेम भुलाया जाता है प्रेम विस्मृत किया जाता है और तर्क की शिक्षा दी जाती है तर्क हिंसात्मक है खंडन उसका लक्ष्य है तर्क एक तरह की तलवार है जिससे दूसरे की गर्दन काटो और जिस तलवार से तुम दूसरे की गर्दन काट रहे हो याद रखना आज नहीं कल इसी तलवार से आत्महत्या करोगे यही तलवार आत्मघात बनेगी तर्क से थोड़े सावधान रहना तर्क की कोई निष्ठा नहीं होती तर्क वैश्या है आज तुम्हारे साथ है कल किसी और के साथ हो सकता है इसलिए भूल के भी अपने भवन को तर्क पर खड़ा मत करना तर्क में बुनियाद के पत्थर मत रखना तुम्हारे तर्क खंडित किए जा सकते हैं ऐसा कोई तर्क ही नहीं है जो खंडित ना किया जा सके सिर्फ प्रेम अखंड है और प्रेम को खंडित नहीं किया जा सकता रामकृष्ण के पास केशवचंद्र गए और बहुत तर्क करने लगे कि ईश्वर नहीं और जानते थे कि रामकृष्ण को तो क्षणों में परास्त कर देंगे क्योंकि रामकृष्ण तो बेपढ़े लिखे थे केवल दूसरी कक्षा तक पढ़े थे क्या तर्क करेंगे और केशव चंद्र तो महातार्किक थे लेकिन राम कृष्ण को हरा ना पाए प्रेम को हराना संभव ही नहीं हार कर लौटे प्रेम से हारना ही पड़ेगा केशवचंद्र तर्क देते ईश्वर के विरोध में और रामकृष्ण उठ उठ के केशवचंद्र को गले लगाते और कहते वाह खूब रहे खूब कही ये तो कुछ उल्टा ही होने लगा जो लोग इकट्ठे हुए थे देखने वो भी थोड़े बेचैन हो गए सोचा था कि कुछ तर्क होगा रामकृष्ण को जवाब देंगे जवाब तो देते नहीं उल्टे कहते हैं वाह खूब खूब कही क्या कही क्या महीन बारीक बात कही और जब बहुत बारीक बात हो जाती तो उसके गले लगा लेते केशव चंद्र भी बड़े मुश्किल में पड़ गए उदास होने लगे आखिर उन्होंने कहा यह मामला क्या है आप जवाब क्यों नहीं देते रामकृष्ण का मैं जवाब ही दे रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि मैंने जो जान लिया है उसे खंडित करने का कोई उपाय नहीं तुम्हारे तर्क बड़े प्यारे हैं लेकिन अज्ञानियों को ही राजी कर पाएंगे हां किसी अंधे के सामने तुम अगर प्रकाश के खिलाफ बोलोगे तो वो तुमसे राजी हो जाएगा असल में अंधे को प्रकाश के पक्ष में राजी करना मुश्किल है प्रकाश के विपक्ष में राजी करने में क्या कठिनाई तुम अगर प्रकाश के खिलाफ तर्क दोगे अंधे को राजी हो जाएगा मगर मेरी आंख खुल गई मैं क्या करूं तुम जरा देर से आए केसव अगर तुम 10-15 साल पहले आए होते जब मेरी भी आंख बंद थी तो शायद मैं तुमसे राजी हो गया होता तुम जीत गए होते मगर अब जीतने का कोई उपाय नहीं केशवचंद्र ने पूछा चलो यह भी सही मगर उठ उठकर मुझे गले क्यों लगाते और यह वाह वाहवाह और यह प्रशंसा तो रामकृष्ण कहने लगे इसलिए कि तुम जैसी प्रखर प्रतिभा मैंने कभी नहीं देखी तुम्हारी प्रतिभा की मैं प्रशंसा करता हूं लेकिन जरा और खींचो जरा और धार दो और तुम्हें देखकर मुझे परमात्मा पर और भी भरोसा आता है कि जहां जगत में ऐसी प्रतिभा हो सकती है वो जगत परमात्मा से खाली नहीं हो सकता इसलिए तुम्हें गले लगाता हूं कि आह खूब आए तुम आखिरी प्रमाण होके आए मुझे तो फूलों को देख के परमात्मा का प्रमाण मिलता है चांतारों को देख के परमात्मा का प्रमाण मिलता है तुम्हारी प्रतिभा को देख के भी उसका प्रमाण मिलता मुझे तो उसके प्रमाण ही प्रमाण मिलते हैं लेकिन तर्क खेल है कैसा हो इससे ऊपर उठो खिलौने हैं बच्चों के आओ मेरे पास बैठो मेरे पास ले चलूंगा तुम्हें उस द्वार से प्रीति के द्वार से और प्रीति का द्वार ही परमात्मा का द्वार है केशव ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया है कि अपने जीवन में मैं पहली दफा हारा और उस आदमी से हारा जिसने एक भी तर्क मेरे विपरीत न दिया लड़िका बाका महा हरामी तर्क उसका बेटा है इमरत में विष घोले अगर अमृत भी दे दो तर्क को तो वो उसमें भी विष घोल देगा अगर किसी को परमात्मा की याद दिलाना चाहो तो तर्क उसमें भी बाधा डालेगा कैसा परमात्मा कहां का परमात्मा न देखा न सुना और जिनने देखा है सुना है वो भी सच कहते हूं क्या पता कि झूठ बोलते हो कि धोखा देते हो या खुद धोखा खा गए हूं इमरत में बिस घोले बुद्धों के पास बैठ के भी तर्क अमृत को नहीं पीता उसमें भी बिस घोल देता है इसके पहले कि तुम तक पहुंचे बिस घोल देता है हर चीज में अश्रद्धा पैदा कर देता अश्रद्धा विष है अगर श्रद्धा अमृत है तो अश्रद्धा विष है हर चीज में संदेह जगा देता है और एक दफा संदेह जगा दिया कि तुम झंझट में पड़ गए संदेह जगा कि तुम्हारा जीवन गतिमान नहीं हो सकता संदेह जगा कि तुम ठहर जाओगे ठिठक जाओगे कि पहले तय तो हो जाए तब आगे बढ़ू तय हो जाए तो दिशा चुनू और तर्क कभी कुछ तय नहीं होने देता तुम कुछ भी तय करो उसमें संदेह की छाया बनी ही रहती कौन जाने ऐसा हो ऐसा ना हो अनुमान है तर्क अनुमान श्रद्धा कैसे बन सकता है इमरत में बिस घोले तुम जरा जाग के देखना तुम्हारे भीतर भी ये काम चल रहा है रोज अगर तुम जरा जग जाओ तो तुम पहचानने लगोगे कि कब कब ये कुमती का बेटा किस किस तरकीब से जहर घोल देता है पांच तत्व का जामा पहरे ऐठा गोईठा डोले हो क्या तुम मिट्टी पानी के जोड़ पांच तत्व के पुतले हो आत्मा उड़ जाएगी पिंजरा पड़ा रह जाएगा पांच तत्व का जामा पहरे ऐठा गोइठा डोले और कैसे अकड़ के चल रहे हो कैसे ऐठ कर कैसे गोइठ कर कैसे डोल रहे हो क्षण भर में मिट्टी हो जाओगे सब पड़ी रह जाएगी रोज देखते हो तुम ये घटना घटते कोई चला गया कोई विदा हो गया मगर फिर भी तर्क तुमसे कुछ कहता रहता है कि कोई गया दूसरा मरता है सदा मैं थोड़ी मरता हूं मैं तो देखो अभी जिंदा हूं मैं मरने वाला नहीं हूं यह मृत्यु का नियम औरों पे लागू होता होगा मुझ पर लागू नहीं होता देखो कितने मर गए मैं अभी भी जिंदा हूं यही तर्क वे मरने वाले भी अपने को देते रहे थे यही तर्क तुम भी दे रहे हो ये अकड़ छोड़ो तर्क तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है जन्म जन्म का है अपराधी कभू न सांच बोले तर्क कभी सत्य नहीं बोलता बोल नहीं सकता क्योंकि सत्य को तर्क की जरूरत नहीं है जहां सत्य है वहां तर्क व्यर्थ है तर्क की तो जरूरत ही वहां होती जहां असत्य होता है क्योंकि असत्य को तर्क का सहारा ना मिले तो वो असत्य की भांति प्रकट हो जाता है तर्क का सहारा लेकर सत्य का ढोंग रच पाता है सत्य को किसी तर्क की कोई आवश्यकता नहीं सत्य तो नग्न खड़ा हो सकता है तो भी सत्य है तो भी सुंदर है तो भी गरिमा युक्त है असत्य को कपड़ों की जरूरत होती है। वो तुमने देखा खेत में लोग झूठा आदमी बना देते एक डंडा गड़ा दिया एक हंडी लगा दी ऊपर एक गांधी टोपी लगा दी एक और बांस बांध दिया वो दो हाथ हो गए उसमें कुर्ता पहना दिया शुद्ध खादी का और चूड़ीदार पजामा और कहीं मिल गए जूते पड़े हुए वो जूते भी पहना दिए जो और जरा शौकीन तबीयत के मुंह में सिगरेट भी दबा देते हंडी पे नाक नक्शा भी उभार देते अब इन सज्जन के अगर तुम कपड़े उतार लो तो सब गड़बड़ हो जाए तो भीतर एक डंडा मिले और एक हंडी मिले ये तो कपड़े में ही शोभावान होते ये नग्न नहीं हो सकते ये तो कपड़े के भीतर ही जचते ऐसा ही असत्य है भीतर कुछ भी नहीं बस कपड़े सुंदर शास्त्र ओढ़ लो सिद्धांत ओढ़ लो दर्शन शास्त्र ओढ़ लो और अपने चारों तरफ खूब जाल बुन लो तर्क का मगर भीतर भीतर कुछ है कोई सत्व कोई सत्य अगर नहीं है तो व्यर्थ समय गंवा रहे हो मौत जल्दी आएगी एक धक्के में ये झूठा पुतला गिर जाएगा हंडी फूट जाएगी सारा तिलिस में मिट जाएगा जन्म जन्म का है अपराधी कभूम साछ न बोले जल में बनिया थल में बनिया घट घट बनिया बोले और ये जो तुम्हारा मन है हर जगह तुम्हें पकड़े हुए जल में थल में घट घट में ये बनिया बोल रहा है पलटू के गुरु समर्थ साईं कपट गांठ जो खोले मिल जाए कोई सदगुरु तुम्हें तो पलटू कहते हैं जैसा मुझे सदगुरु मिला समर्थ साईं ये शब्द समझने जैसे कौन है समर्थ सदगुरु जिसने स्वयं जाना हो वो समर्थ है जो उदार शास्त्रों को दोहरा रहा है वह समर्थ नहीं साई का अर्थ होता है स्वामी मालिक जिसने मालिक को जाना है वो मालिक हो जाता है उपनिषद कहते हैं उसे जो जानता है वही हो जाता है जो सतगुरु है समर्थ है साई है वही तुम्हारी कपट की गांठ खोल सकता है वही उतारेगा तुम्हारी अचकन तुम्हारा कोट बताएगा कि डंडा भीतर वही तुम्हारा नाक नक्शा तुम्हारे मुखोटे अलग करेगा और दिखाएगा भीतर की हंडी और कहेगा कब तक इससे धोखा खाओगे असली आदमी की तलाश करो कब तक कपड़े बदलते रहोगे कब तक चेहरे बदलते रहोगे अपने मूल को खोजो अपने स्वरूप को पहचानो जिसने खुद की कपट की गांठ खोल ली हो वही तुम्हारी कपट की गांठ खोल सकता है जहां कुमती के बासा है सुख सपने ना ही जब तक कुमति है तब तक न सुख है न सुख की कोई संभावना है सपने में भी संभावना नहीं फेरी देती घर मोर तोर करी देखू आप तमाशा है और ये जो कुमती है हमेशा हर चीज को तोड़ देती है मेरे में तेरे में द्वंद खड़ा कर देती फेरी देती घरमोर तोड़ करी ही देखे आपू तमाशा है तुम तमाशे हो जाते हो तुम्हारी जिंदगी एक तमाशा है तुम्हारी जिंदगी में सत्य नहीं है तब तक बस सर्कस है कलह काल दिन रात लगावे करे जगत उपहासा है और इसी कुमति के कारण रोज झगड़ा हो रहा है और जगत में उपहास हो रहा है जागो बहुत सोए जागो निर्धन करे खाए बिन उमारे अछत अन्न उपवासा है ये कुमति तुम्हें निर्धन बनाए हुए भिकमंगा बनाए हुए निर्धन करे खाए भी मारे तुम्हें खाती भी नहीं और धीरे धीरे मार डालती अछत अनुपवासा है और सब होते हुए तुम्हें भूखा रखती तुम्हारे पास धनों का धन मालिक का मालिक तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है प्रभु का साम्राज्य तुम्हारा है सब तुम्हारे पास है और फिर भी तुम भूखे मर रहे हो जैसे कोई सरोवर के बीच में और प्यासा मरुस्थल में होते और प्यासे होते तो क्षमे भीत है तुम सरोवर के बीच प्यासे हो तो क्षमा नहीं किए जा सकते हो पलटुदास कुमति है भोंडी लोक परलोक दो नासा है इस भोंडी कुमति से जागो पलटू दास कहते हैं इसने दोनों ही लोक नष्ट कर दिए है कोई सखिया सयानी चले पनी घटवा पानी सुनी तुमने मेरी बात पलटूदास कहते हैं अब है किसी की तैयारी की चले मेरे साथ कबीर कहते हैं कि है किसी की हिम्मत कि अपने घर को जलाया और हमारे साथ चले कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ कबीर कहते हैं लठ लिए हुए बाजार में खड़ा हूं है किसी की हिम्मत अपने घर में आग लगा दे और हमारे साथ चले किस घर की बात कर रहे हैं इसी कुमती का घर इसी मन बनिया ने जो घर बनाया है उसी घर की बात कर रहे हैं और किस लठ की बात कर रहे हैं लिए लुकाठी हाथ यही तुम्हारी जो हंडी जैसी खोपड़ी है तोड़ देने जैसी कबीर के हाथ पड़ जाओ तो तुम्हारी खोपड़ी तोड़ी उन्होंने है कोई सखिया सयानी पलटू कहते हैं है में कोई सयाना चले पनी घटवा पानी तो मैंने पनघट देख लिया है जहां प्यास बुझ जाती आओ चलो मेरे साथ सतगुरु घाट गहर बड़ा सागर मार्ग है मोरी जानी और मैं तुम्हें ले चलू सतगुरु के पास मार्ग मेरा जाना हुआ है उसमें मैं चला हूं जब भी कोई सदगुरु बोलता है तो इतनी प्रमाणिकता से बोलता है वो ये नहीं कहता कि ऐसा उपनिषद में लिखा है इसलिए मानो कि ऐसा महावीर ने कहा है इसलिए मानो कि ऐसा बुद्ध ने कहा है इसलिए मानो जब कोई सदगुरु बोलता है तो वो कहता है ऐसा मैंने जाना है यह मेरा अनुभव है सदगुरु घाट गहर बड़ा सागर तुम प्यासे मरे जा रहे हो और सतगुरु के घाट पर बड़ा गहरा सागर मार्ग है मोरी जानी और घबराओ मत मार्ग मेरा जाना हुआ है है कोई सखिया सयानी चले पन घटवा पानी ले चलूं तुम्हें पनघट पर पिला दू तुम्हें जल ले जुरी सुरति सबती के घेलन रस्सी ले आओ सुरती की स्मृति की ध्यान की बोध की प्रभु स्मरण की लेजुरी सुरथी सबदी के घेलन और शून्य में जो शब्द सुना जाता है अनाहत जो नाद सुना जाता है उसका घड़ा ले चलो ध्यान की रस्सी ध्यान में सुने गए संगीत का घड़ा लेजुरी सुरती सबदी के घेलन भरऊ तजऊ कुलकानी और फिर छोड़ो सब कुल की मान मर्यादा फिर मत कहो कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान की ब्राह्मण की शूद्र अरे जब पनघट पे आ गए तो दिल भर के पियो अब छोड़ो सब लोकलाज बनाओ अंजुरी अपने हाथों की और जी भर के पी लो अब कोई अर्चन बाधा मत डालने देना यहां मेरे पास लोग आते कोई पूछता है कि मैं कैथलिक ईसाई हूं आपकी बातें तो जस्ती है मगर मैं ईसाई हूं कैसे सन्यासी हो जाऊं ईसाई हो इसलिए पनघट पे पानी ना पियोगे कोई जैन पूछता है कि मैं जैन हूं बात तो आपकी पकड़ में आती मगर कुल मर्यादा वंश परंपरा कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी मर्जी पनघट पे पहुंच के भी तुम जैन ही बने रहना हिंदू बने रहना मुसलमान बने रहना तुम्हें प्यास नहीं बुझानी तुम्हें तो जब तक कोई जैन कुआ न मिले तब तक तुम न पियोगे जैन कुए होते नहीं कुएं तो बस कुए हैं न हिंदू न मुसलमान न ईसाई पानी तो बस पानी सिर्फ हिंदुस्तान की स्टेशनों पर हिंदू पानी और मुसलमान पानी होता है बाकी तो बड़ी मजेदार दुनिया है स्टेशनों पर चलता है चिल्लाते हुए लोग हिंदू पानी हिंदू चाय चाय भी हंसती होगी पानी भी हंसता होगा कि आदमी भी कितना मूर्ख पानी तो बस पानी है ठीक कहते हैं लेजुरी सुरती सबदी के घेलन भरऊ तजऊ कुलकानी छोड़ो सब कुल की परंपरा की बातें दिल भर के पी लो निहुर के भरे घायल नहीं फूटे मगर एक बात ख्याल रखना झुक के भरना तो घड़ा फूटेगा नहीं और अगर झुक के न भरा तो घड़ा फूट जाएगा झुकना कला है समर्पण निहुर के भरे घायल नहीं फूटे सोधन प्रेम दिवानी और जो झुक के भर लेती और बिना घड़े को फोड़े भर लेती सोधन प्रेम दिवानी वह प्रेम दिवानी धन्य है। अचानक तुम देखते हो भक्तों की वाणी में यह घटता है बार बार पुरुष वचन से हट जाते हैं स्त्री वचन का उपयोग करने लगते क्योंकि भक्ति का मार्ग स्त्रीण है प्रेम का मार्ग स्त्री का मार्ग है निहुर के भरे घायल नहीं फूटे सोधन प्रेम दीवानी धन्य वह प्रेम की दीवानी जो भूल जाती है कुल मर्यादा और झुक के भर लेती चांद सूरज दोई अंचल सोहे बेसर लट अरुझानी फिर उसके आंचल में चांद तारे चमकने लगते सिर तो खो जाता है लेकिन आकाश की घटाएं उसके केस बन जाती चाल चले जस मैगर हाथी उसकी चाल जैसे मस्ताना हाथी चले चाल चले जस मैगर हाथी आठ पहर मस्तानी और जिसने प्रभु के पनघट से पानी पिया उसकी मस्तानी घटती नहीं कम नहीं होती उसकी मस्ती बढ़ती ही जाती क्षण नहीं है उसकी मस्ती के अभी है और अभी नहीं चौबीस घंटे बनी रहती चाल चले जस मैगर हाथी आठ पहर मस्तानी पलटू दास झमक भरी आनी लोक लाज न मानी पलटू दास कहते मेरी सुनो ऐसी चिंता मुझे भी पकड़ सकती थी नहीं पकड़ी झमक भरी आनी मैंने तो जैसे ही पनघट पाया सदगुरु पाया कि झमक के भर लिया था झमक भरी आनी लोक लाज न मानी फिर मैंने सोचा ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे वेद क्या कहता है प्रतिष्ठा होगी अप्रतिष्ठा होगी पागल समझा जाऊंगा दीवाना समझा जाऊंगा फिर मैंने चिंता ही ना की थी पलटू दास झमक भरी आनी लोक लाज न मानी तुम भी ऐसा कर सको तो मन बनिया से छुटकारा हो सकता है और मन बनिया से छुटकारा चाहिए ही चाहिए यही भटकारा है जन्मों जन्मों से मन से जो मुक्त है वह परमात्मा से युक्त हो जाता है मन से जो शून्य है वह परमात्मा से पूर्ण हो जाता है आ चितना है